मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौन सह वीर कर्वा करवावहि तेजस्विनावी तमस्तु म विषा वही शांति शांति शांति इसमें पाठ में कोई शंका तो नहीं है नहीं जी चलिए आगे चलते हैं ये हाँ जो उत्थानिका जो है अवतरणिका ये सिद्धांत बता रहे हैं, हैं समाधि प्रज्ञा प्रति लंबे योगिने प्रज्ञा कृत संस्कारो नवो नवो चाहते ये सिद्धांत है हाँ समाधि प्रज्ञा प्राप्ति होने पर सती में है पचास नंबर सूत्र सूत्री सूत्र तो उसका जो प्रणिका है कि समाधि प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा का मतलब क्या है जी समाधि प्रज्ञा जो सम्रज्ञात समाधि अपने पीछे जो पढ़ा निर्विचारा जो है ना निर्विचारा जो सम्प्रज्ञात समाधि तो है ना हाँ जी तो निर्वि जो सविचारा निर्विचारा सवितर का निर्वितर निर्विचारा है तो पीछे जो कहा था की रितम्भरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है ना जी हाँ जी उस निर्विचारा जो समाधि है निर्विचार नामक जो समाधि है निर्विचारा जो समापत्ति है उसके वैसारज्ञ होने पर जो अध्यात्म प्रसाद होता है तो तू तो बता रहा कि पीछे कहा था 48 नंबर सूत्र में कि रितम्भरा तस्व प्रज्ञा उस मैनेविचारा नामक निर्विचार नामक संप्रज्ञात समाधि के वैसाराध्य होने पर रितंभरा प्रज्ञा होती है प्रज्ञा जो है रितम्भरा हो जाती है बुद्धि क्या हो प्रज्ञा मने बुद्धि तम को जाने वो बुद्धि जो है बुद्धि ज्ञान तितंबरा मैने प्रज्ञा मन बुद्धि बुद्धि मन ज्ञान तो ज्ञान जो है वह रितंभरा हो जाती है रित्र को धारण करने वाली हो जाती है जो जैसा वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में वह प्रज्ञा जो है उसको धारण करने वाली जो है प्रज्ञा होती है मनो वह जो ज्ञान जो है उसी स्वरूप को धारण करने वाला होता है तो तो वो जो समाधि प्रज्ञा माने रितंभरा प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा का मतलब क्या हुआ जी प्रम्भरा प्रज्ञा ऋत को धारण करने वाला ज्ञान प्रज्ञा तो समाधि प्रज्ञा मैंने समाधि सम्प्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होने पर अर्थात मेरे विचार संप्रज्ञा समाधि के वैसारध्य होने पर जो प्रज्ञा की प्राप्ति होती है जो ज्ञान उत्पन्न होता है जो ज्ञान होता है उसको रितम्भरा कहते हैं तो समाधि प्रज्ञा मैंने रितम्भरा तो समाधि प्रज्ञा के प्रतिलंब होने पर रितम्बरा समाधि के प्राप्ति होने पर योगी नज्ञाकृत संस्कारो योगी को जो है प्रज्ञाकृत जो संस्कार है तो बोलते हैं वो नया नया प्रज्ञाकृत संस्कार पैदा होता है प्रज्ञा जो है रितंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है वह नया नया होता है तो प्रज्ञा मान योगिना समाधि प्रज्ञा प्रतिलंब है योगी को समाधि प्रज्ञा अर्थात तितंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर प्रज्ञाकृत संस्कार प्रज्ञा जन्य जो संस्कार है प्रज्ञा के द्वारा किया हुआ जो संस्कार है अर्थात तीतम्बरा प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न जो संस्कार है वह नया नया संस्कार पैदा होता है समझ गए जी तो नया नया संस्कार पैदा होता उसे क्या होता है उसे लाभ क्या हुआ तो उसी के लिए सूत्र बताया कि तज्जा संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी इसके लाभ क्या हुआ बेनिफिट क्या हुआ तज्जा संस्कार माने समाधि प्रज्ञा जन्य संस्कार तज्जा माने समाधि प्रज्ञा तत्व माने समाधि प्रज्ञा माने समाधि प्रज्ञा अर्थात रितंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है वह संस्कार अन्य संस्कार को बांधने वाला होता है अन्य संस्कार का प्रतिबंधी होता है अन्य संस्कार को हटाने वाला होता है अन्य संस्कार क्या है जी तो जी उत्थान दि... अवस्था में जो संस्कार है वित्थान दशा का जो संस्कार है माने अर्थात जो चित्त की जो पांच अवस्थाएं हैं उसमें से जो क्षिप्त अवस्था मूढ़ अवस्था विक्षिप्त अवस्था के जो संस्कार हैं उस अवस्था में जो चित्र के अंदर जो संस्कार होते हैं वह अविथान संस्कार हो गया तो उस संस्कार को बांधने वाला होता है उस संस्कार का प्रतिबंधी होता है उस संस्कार का विरोधी होता है उस संस्कार को हटाने वाला होता है निवृत्त करने वाला होता है समाप्त करने वाला होता है। समझ गया जी ये कह रहे थे सज्जा संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी अब इसका व्यास बात है यहाँ पर व्यास भाष कर समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कारो वित संस्कार बाधते बोलते हैं समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कारो समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है प्रभाव मैंने उत्पन्न समाधि प्रज्ञा प्रभव समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है समाधि प्रज्ञा को उत्पन्न करने मैंने समाधि प्रज्ञा से से होगा समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है अर्थात रितंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न होता है तो उत्पन्न जो संस्कार है समाधि प्रज्ञा के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला संस्कार है ऐसा प्रभाव माने उत्पन्न होने वाला तो समाधि प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है वह विधान संस्कार वित्थान संस्काराशयम बाधते वित्थान संस्कार के समूह को बांधता है आशय माने समूह अर्थात संस्कार विधान अवस्था के जो संस्कार है क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था में जो वृत्तिया उत्पन्न होती है और उस वृत्तियों के वृत्ति के उत्पन्न होने से जो संस्कार पैदा होता है वह वित्थान संस्कार है तो वह विथान संस्कार के जो समूह है समूहों को उस समूह को बांधता है उसका प्रतिबंध उसको बांधता है समझ गए जी आगे है संस्कारा भी भात तो भाई वित्थान संस्कार को जब बांध दिया विथान संस्कार को जब दबा दिया वित्थान संस्कार को जब बांध दिया विान संस्कार, संस्कार के समूह को तो क्या होगा तो बोलते विस्थान संस्कारिभ विन संस्कार के अभिभव होने से अर्थात दब जाने से दबने के कारण संस्कार दब गया तो विथान संस्कार के अभिभव होने से दब जाने के कारण तत्प्रभवा प्रत्यया न भवंती तत्प्रभवा तत् प्रभा प्रत्यया उस विधान संस्कार के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यय है जो वृत्ति है जो ज्ञानात्मक वृत्ति है वो नहीं होते हैं पीछे हमने पढ़ाया था आपको कि वृत्ति से संस्कार पैदा होता है संस्कार से वृत्तियाँ पैदा होती है मुझे बताया हो जी तो जब वित्थान संस्कार दब गया तो वित्थान संस्कार के दब जाने से उस विान संस्कार से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं प्रत्यया माने वृत्तियां जो वृत्तियां हैं वह जो पांच प्रकार की वृत्तियां प्रमाण वृत्ति विपर्य वृत्ति विकल्प वृत्ति और निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति ये उत्पन्न नहीं होते ये राजसिक और तामसिक वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती राजसिक और तामसिक वृत्तियां नहीं होती है फिर आगे करें प्रत्यय निरोधी समाधि उपतिष्ठते और फिर क्या हुआ जब प्रत्यय का निरोध हो गया ज्ञानात्मक जो वृत्ति है उस वृत्ति का जब निरोध हो गया तो वृत्ति के निरोध होने पर समाधि से समाधि उपस्थित हो जाता है अगर समाधि की हो जाती है समाधि समाधि बन जाती है समाधि आ जाती है कुछ भी कही मन उप उस है अर्थात स्थिर हो जाती है प्रत्यय के निरोध होने पर वृत्ति के रूप समाधि स्थित हो जाती है समाधि स्थिर रहती है समाधि आ जाती है समाधि उपस्थित हो जाती है समाधि उपस्थित हो जाता है समाधि की उपस्थिति हो जाती है समझ गए जी। तथा समाधि प्रज्ञा जायते के साथ जोड़ देंगे तथा समाधि बने जो है ना तथा समाधि प्रज्ञा तथा प्रज्ञा के संस्कार नवो नवो संस्कार आशय जायते तथा समाधि प्रज्ञा उससे उस समाधि से उस सम्प्रज्ञा समाधि से वो निर्विचार जो समाधि है उससे फिर समाधि प्रज्ञा प्रज्ञा उत्पन्न होती है फिर समाधि प्रज्ञा होती है तथा प्रज्ञा प्रज्ञाकृत संस्कार और उससे उस समाधि प्रज्ञा से उस समाधि प्रज्ञा से प्रज्ञाकृत प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार उत्पत्ति होती है इस प्रकार नवो नवो संस्कार जाते इस प्रकार नए नए संस्कार पैदा होते हैं माने संस्कार समाधि प्रज्ञा माने समाधि की जब उपस्थिति होती है तो समाधि से निर्विचार नामक जो प्रज्ञा समाधि है उस समाधि से वह समाधि प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है और समाधि प्रज्ञा की उत्पत्ति होने से संस्कार होता है संस्कार से फिर जो है वह समाधि वो प्रज्ञा के प्रज्ञा से फिर जो है समाधि प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है प्रज्ञा से से उत्पन्न संस्कार संस्कार है उस संस्कार से फिर समाधि प्रज्ञा उत्पत्ति होती है तो इस तरीके से बार बार नए नए संस्कार के समूहों की उत्पत्ति होती है नए नए संस्कार उत्पन्न होते हैं नया नया संस्कार उत्पन्न होता है समझ गए और तत प्रज्ञा और उससे फिर प्रज्ञा उस संस्काराशय से जो है उस प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है तथा संस्कारा और उस प्रज्ञा से समाधि प्रज्ञा से संस्कारा उससे संस्कार उत्पन्न होता है तो इति संस्कार उत्पन्न होते इति इस प्रकार ऐसा एक क्रम है समाधि प्रज्ञा से संस्कार संस्कार से समाधि प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा से संस्कार ये अब यहां पर प्रश्न कर रहे हैं कि भाई आपने क्या कहा था ये पढ़ा था कि वृत्ति से संस्कार होता है संस्कार से वृत्तियां होती है तो जब संस्कार से वृत्तिया होती है तो वह तो भोग कराता है ना जी हाँ जी वह संस वह भोग में प्रवृत्ति कराता है वह संस्कार तो क्योंकि इतने जन्मों से हम संस्कार संस्कार संस्कार से के कारण है तो जन्म मृत्यु के चक्र में आ रहे हैं तो बोल रहे है की श्रीमान जी असौ संस्काराशय ये जो संस्काराशय है चित्त साधिकारम न कथम न कर दे चित्र को साधिकार कर देता चित को है चित्त को भोग की ओर प्रवृत्त कराता साधिकार मतलब अधिकारे में सहित साधिकार तम साधिकारम अधिकारे में सहित साधिकारम तम साधिकारम क्या तो अधिकार चित्त को अधिकार सहित तो क्यों नहीं करेगा अर्थात चित्त को भोग की ओर प्रवृत्ति क्यों नहीं कराएगा क्योंकि संस्कार तो व्यक्ति को भोग की ओर प्रवृत्ति कराता है क्योंकि वृत्ति से संस्कार होता है संस्कार से वृत्तियां होती है तो वह संस्कार ही तो व्यक्ति को बंधन में डालता है भोग में प्रवृत्ति क्यों नहीं करायेगा कथम न करो नहीं कराएगा कराना तो चाहिए ना कराना चाहिए क्यों नहीं कराएगा तो उत्तर दे रहे हैं कि भाई नौ संस्कार क्लेश क्षय हेतु चित्तम अधिकार विशिष्ट बोल रहे हैं वह इसलिए चित्त को साधिकार नहीं करता है इसलिए भोग में प्रवृत्त नहीं कराता है साधिकार चित्त का दो अधिकार है ना जी चित्त के कितने अधिकार है? हैं जी? चित्त के कितने अधिकार है दो चित्त का अधिकार है भोग और अपवर्ग भो, भो, भोग अपी द्रिश्य भोग के लिए और अपवर्ग के लिए तो चित्त जो है संसार का भोग भी कराता है और चित्त ही संसार को संसार से मुक्ति भी दिलाता है इसलिए कहा न भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन एवं मनुष्य नाम कारण मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है तो ये जो है तो चित्त का अधिकार है भोग और अपवर्ग तो यहां पर अपवर्ग की बात नहीं है यहां पर तो अपवर्ग तो मोक्ष की ओर ले गया तो मोक्ष हो गया तो यहां पर साधिकार से केवल भोग में प्रवृत्ति की बात करेंगे मोक्ष की बात नहीं करेंगे समझ गए हाँ जी तो ये करें कि अस आशय ये जो संस्कार है यह चित्त को साधिकार क्यों नहीं करता चित्त को भोग में प्रवृत्ति क्यों नहीं करता चित्त को बंधन में क्यों नहीं डालता ये बंधन में नहीं डालेगा क्या कथम न कर सकते क्यों नहीं करेंगे करेगा इत प्रकार तो बोल रहे हैं बोल रहे हैं थे प्रज्ञा कृता संस्कार वे जो प्रज्ञाकृत जो संस्कार है रितमरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है वह क्लेस के क्षय का कारण है जो अविद्या राग है उसके क्षीण करने का कारण है ये से ही अविद्या को को माने जो धारण करने वाला है तो जो वस्तु का जैसा यथार्थ स्वरूप है तो जब हमें अविद्या समाप्त हो गया अस्मिता अविद्या है ना जो अविद्याग विसर्वेश तो जब एक क्लेस ही को नष्ट कर दिया ना जी तो क्लेश के क्षेत्र क्षय का, का नष्ट करने का कमजोर करने का क्षीण करने का कारण है ये संस्कार इसलिए करें ते संस्कारा, क्लेश क्षय हेतु क्लेश के क्षय का हेतु होने से चित्तम अधिकार विशिष्टम न कुरंती चित्त को अधिकार विशिष्ट नहीं करता है अर्थात चित्त को साधिकार नहीं करता है चित्त को चित्त को भोग की ओर प्रवृत्त नहीं कराता है चित्त को चित्त को जो बंधन में डालने का संसार के बंधन में डालने का तो डालने का जो स्वभाव है डालने का जो संस्कार है उस संस्कार को नहीं पड़ता है भोग की ओर प्रवृत्त नहीं कराता समझ गए जी बल्कि क्या करता है चित्तम ही ते स्व कार्यादयती बोलते हैं वे जो आ, क्या बोलते हैं कि आ, वे संस्काराशय जो है ही संस्कार आशय संस्काराशया वे जो संस्काराशय है, है संस्कारों का समूह है प्रज्ञा कृत संस्कारों का जो समूह है वह समूह चित्तम चित्त को कार्य कार्या उसके जो कार्य है चित्त के क्या कार्य है भोग में प्रवृत्त कराना और अपवर्ग दिलाना तो यहाँ पर अपवर्ग नहीं अपवर्ग का तो लक्ष्य ही है चित्त का तो मानव जीवन का इसमें स्व का मतलब तो यहाँ पर लेना है कि चित्त का जो भोग में संसार में प्रवृत्त कराने का जो है तो स्व कार्य था का जो अपना कार्य है भोग में प्रवृत्त कराना भोग कराना उससे अवसादयंती उससे हटाता है उससे हटाते हैं उससे अनुसाहित करते हैं चित्त को उस भोग के प्रति प्रवृत्ति अगर बंधन से अनुसाहित करते हैं बंधन से दूर हटाते हैं समझ गए जी हाँ जी अवसादयंती शिथिल करते हैं बंधन बंधन से अलग करते हैं अनुसाहित करते हैं ब तक अनुसारित करते रहते हैं बोलते तो ख्याति पर्यवसानम जब तक ख्याति ना हो जाए विवेक ख्याति ना हो जाए जब तक सत्य पुरुष की अन्यता ख्याति ना हो जाए तो सत्य पुरुषान्यता पुरुषान्यता ख्याति ना हो जाए तब तक बोलते हैं बोलते हैं चित्त से पर ख्याति प्रवसानम ही चित्त से चित्त चेष्टम बोल रहे चित्त की चेष्टा क्या है चित्त की क्रिया क्या है चित्त की क्रिया है भोग दिलाना भोग कराना है ना जी तो जब चित्त भोग की ओर तो इधर में ए, ध्यान कर रहा है, इधर में ए, ए, ए इधर में जो है ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है समाधि लगाने की कोशिश कर रहा है तो उसमें जो है आ, और अन्य जो वृत्तियां हैं वो अन्य वृत्तियां परेशान कर रहा है वृत्तियां आ रही है तो उसको फिर क्या करता है वो हटाता है वो योगी समझता कि नहीं ये साधिकार करने वाला है बंधन में डालने वाला है, है, इसलिए उसको हटाता है। हटाते हटाते पर्यंत तक बोलते है कहां तक है, विवेक ख्याति तक है अगर विवेक ख्याति जब तक नहीं होता है तभी तक चित्त की चेष्टाएं होती है तभी तक चित्र की चेष्टाएं होती है और वह विवेक ख्याति करने का कोशिश करता है जब साधक और उस समय जब चित्त की चेष्टाएं होती है भोग की और प्रवृत्त कराने की जो चेष्टाएं होती है, तो है, है उत्पन्न करने का कोशिश करता है वह संसार में परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधी दुख को बार बार देखने का कोशिश करता है फिर जो देखने का कोशिश करता है उससे फिर उसको वैराग्य होता है वह उसका जो चित्त की जो स्थिति हो जाती है हे उपाध शून्य हो जाती है और अनाभ अनाभोगात्मिका चित्त की अनाभोगात्मिका और हे उपाधे शून्य जो स्थिति हो जाती है तो फिर वैराग्य होता है फिर वैराग्य होता है तो फिर संप्रज्ञान समाधि की प्राप्ति होती है तो इस प्रकार जब संप्रज्ञान समाधि की प्राप्ति होती है तो फिर उसको विवेक अर्थात विवेक ख्याति वैराग्य हुआ तो विवेक ख्याति और हुआ तो फिर संप्रज्ञान समाधि की प्राप्ति हुई है तो इस तरीके से तो ये करें कि ख्या चित्र की जो चेष्टा है वह ख्या पर्यंत तक ही है विवेक ख्याति पर्यतक है जब विवेक ख्याति हो गई सत पुरुष के अन्यथा ख्याति हो गई सत्य पुरुष के भेद का ज्ञान हो गया सत्य पुरुष के भेद का प्रत्यक्ष हो गया डायरेक्ट परसेप्शन हो गया तो फिर जो है वो क्या कहते हैं कि चित्र की चेटाएं समाप्त हो जाती है समझ गया है? हाँ जी। आगे करें बोल रहे हैं किंच क्या होता है और क्या होता है अस्य अस्य बने अस्य का दो तरीके से हम कर सकते हैं एक तो अस् का मतलब हुआ कि प्रज्ञाकृत जो संस्कार है उस संस्कार उस उस संस्कार प्रजाकृत जो संस्कार है उस संस्कार का जो समूह है उस समूह का क्या होता है ऐसा भी अर्थ करते हैं परंतु ऐसा मतलब ये कहने का है कि योगी भी अर्थ योगी का भी विश्लेषण दे सकते हैं कि जो योगी है जिसने संप्रजा समाधि लगा लिया है जिसको रितम्भरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई है और उस रितंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होने से उसके उस योगी के चित्त में जो संस्कार हो गए हैं तो ऐसे योगी का किम भवती क्या होता है ऐसे योगी का क्या होता है ऐसे योगी के पास ऐ, ऐसे योगी के पास क्या होता है तो ऐसा भी कर सकते हैं और दूसरी बात है कि अस्य संस्कार प्रज्ञाकृत जो संस्कार है इस संस्कार का क्या होता है तो ये है कि तस्यापि सर्व सर्वनिरोधा निर्विजय समाधि बोल रहे हैं कि तस्यापि अर्थात तो वो जो योगी है वह जिसको नितंभरा प्रज्ञन की प्राप्ति हो गई है समाधि संप्रज्ञन समाधि के आ, द्वारा समाधि के वैसारध होने पर निर्विचार समाधि के निर्विचार समाधि के होने पर, निर्विचार समापत्ति के वैसारध होने पर जो जोराज उत्पत्ति हुई तो प्रज्ञा होने से होने के कारण इस योगी को क्या होता है इस योगी को होता है निर्वीज समाधि होता है क्या होता है जी निर्वी समाधि निर्वीज समाधि होता है क्या कल तस्यापि निरोधे अर्थात ये, ये होता है कि तस्यापि निरोधे उस संस्कार के निरोध हो, उस संस्कार संस्कार के के निरोध निरोध हो भी होने पर प्रज्ञाकृत जो संस्कार है उस संस्कार के भी निरोध होने पर क्या हुआ सर्वनिरोधा भाई एक यही बच गया था ना जी और तो मैंने ये जो है तीन प्रकार के जो वृत्तियां हैं वह तो समाप्त हो गया था वह अर्थात तीन प्रकार का मतलब हुआ कि तीन अवस्था में जो वृत्तियां हैं मैं कहना चाह रहा हूं क्षिप्त अवस्था मूढ़ावस्था अवस्था, इन तीनों प्रकार तीनों अवस्थाओं में जो वृत्तियां हैं उस वृत्तियां जो से जो संस्कार उत्पन्न होती है वो संस्कार तो समाप्त हो गया किसके उत्पन्न होने पर समाधि के उत्पन्न होने पर संप्रज्ञात समाधि के उत्पन्न होने पर पीछे वाला संस्कार दब गया उसका अभिभव हो गया तो उसका अभिभाव हो गया अब जो है जो संस्कार समाधि प्रज्ञा मतलब समाधि सं, संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होने पर जो फिर संस्कार उत्पन्न हुआ है अब उस संस्कार का भी जब निरोध हो जाता है योगी जब उस संस्कार का भी निरोध कर लेता है तो सब निरोध हो गया अब रहा ही नहीं सब कुछ निरोध हो गया जो बचा हुआ तो उसका भी निरोध हो गया ना जी जी। तो सब निरोधा तो सब के निरोध हो जाने से सब मन उसके भी निरोध हो जाने पर उस प्रज्या जो संस्कार है उसके निरोध हो जाने पर उसके भी निरोध हो जाने पर सर्व सभी का का निरोध निरोध निरोध हो हो हो गया तो हो गया तो तो सभी सभी के हो जाने पर होने से निर्वी समाधि समाधि होती है असम प्रज्ञात समाधि निर्वीज समाधि उसमें कोई अवलंबन नहीं होता है इसमें कोई बीज नहीं होता केवल सीधे आत्मा सीधे परमात्मा का डायरेक्ट पर सेप्शन करता है इसमें कोई अवलंबन जैसे कि अन्य असंप्रजा समाधि में अवलंबन था बीज था स्थूल सूक्ष्म बीज था, पर इत्यादि बीज नहीं होता है निर्बीज समाधि क्या होता है इसका इसका क्या होता है अर्थात ऐसे योगी का क्या होता है विसम्भरा प्रज्ञा को प्राप्त हुआ जो योगी है उसका क्या होता है उसका मान उसका क्या होता है उसका आगे क्या होता है उसका ये होता है कि रितंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार का हुआ निरोध करता है उसके भी निरोध हो जाने पर सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है और सभी वृत्तियों का जब निरोध हो गया तो निर्वी समाधि की प्राप्ति हो गई समझ गए तो बोलते हैं आगे करें कि स न समाधि प्रज्ञा विरोधी प्रज्ञा कृतान संस्कार नाम, नाम अपनी प्रतिबंधी बोलते स वह जो वह क्या वह निरोध से उत्पन्न जो संस्कार है निरोध से उत्पन्न जो संस्कार मतलब हुआ तो प्रज्ञा के निरोध हमने किया तितम्बरा तो प्रज्ञा का हमने जो है निरोध किया तो जब निरोध किया तो उस निरोध का भी तो संस्कार रहेगा ना जी हाँ जी तो कि वह निरोध का संस्कार रहता है तो वह स मैने वह निरोधक जो संस्कार है निरोध से उत्पन्न जो संस्कार है तमरा प्रज्ञा का निरोध करने का रोकने का जो योगी ने जो कोशिश किया तो उस निरोध कोशिश करते करते उस निरोध से उत्पन्न जो संस्कार हुआ चित्त में वह संस्कार निरोधक संस्कार न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी वह केवल समाधि प्रज्ञा का विरोधी नहीं है अर्थात वह समाधि प्रज्ञा रितंभरा प्रज्ञा का ही केवल विरोधी नहीं है बल्कि प्रज्ञा रितंभरा प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न जो संस्कार है उस संस्कार के भी विरोधी है उस संस्कार के भी प्रतिबंधी है उस संस्कार के भी प्रतिबंधी होता है नहीं। जी, जी। नहीं। उस संस्कार दो तो दोनों समाधि प्रज्ञा का भी विरोधी होता है और समाधि का भी विरोधी होता है ये आप बोलेंगे था था, निरो 네. आपने आपने निरोध संस्कार क्यों लिया तो आगे सीधे सीधे का, का की हाँ? हाु? हा? हा? हाु? हा? क्यों अर्थात क्यों वह अर्थात क्यों वह केवल समाधि प्रज्ञा का विरोधी नहीं होता बल्कि प्रजा के संस्कार का भी विरोधी होता है अर्थात क्यों होता है सह तो बोलते हैं उसी में उत्तर दे रहे निरोधज संस्कार है इससे ही पता चलता है कि सह का मतलब है निरोधज संस्कार हालांकि असम प्रजा समाधि भी कह देवीज समाधि भी कह दे तो वही है क्योंकि स मने वह सह से यदि तो समाधि वह निर्वीज समाधि केवल समाधि प्रज्ञा के ही विरोधी नहीं है बल्कि प्रज्ञाकृत जो समाधि प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न जो संस्कार है उसके भी भी है, उसके भी भी विरोधी है, है प्रतिबंधी होता वह संस्कार। समझ जी? वह निर्भित समाधि तो ये भी कर सकते हैं क्योंकि वह निर्वित समाधि होता ही है जब उसका निरोध होता निरोध होगा तभी तो, तो, तो, तो निर्भी समाधि होगी जब प्रज्ञाकृत संस्कार समाधि प्रज्ञा कभी जब निरोध हो जाएगा समाधि का संस्कार का भी जब निरोध हो जाएगा का का भी हो तभी तो जो है सभी कुछ निरोध होगा दिन समाधि होगी तो इसीलिए यहाँ पर जी हाँ जी तो ये कह रहे भाई क्यों कस्मात क्यों क्यों जो है वह अनोध संस्कार क्यों जो है केवल समाधि प्रज्ञन का विरोधी नहीं है बल्कि समाधि प्रज्ञन के विरोधी के साथ साथ वह प्रज्ञा के संाधि प्रज्ञा के संस्कारों का भी वह विरोधी है उसका भी प्रतिबंधी है ऐसा क्यों तो बोलते है निरो उत्तर दे रहे निरोध संस्कार समाधि जान संस्कार बांधते बोल रहे हैं बोल रहे हैं क्योंकि निरोध से उत्पन्न जन संस्कार जो है समाधि जल संस्कार को बांधता है जब तक वो समाधि मने संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न जो संस्कार है समाधि से उत्पन्न जो संस्कार है आइए यहाँ पे बैठे समाधि से उत्पन्न जो संस्कार है वह निरुद्ध समाधि से उत्पन्न जो संस्कार है वह संस्कार समाधि अर्थात संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न जो रितंबरा प्रज्ञा है उस रितंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है उसको बांधता है इसीलिए वह संस्कार को ही जब बने संस्कारों को बांधा तो मैंने आता वह समाधि प्रज्ञा संस्कारों को भी बांधा और तो समाधि प्रज्ञा को भी बांध देगा समाधि प्रज्ञा का भी विरोधी है और संस्कार का भी विरोधी है इति ऐसा कर है तो फिर यहां पर प्रश्न ये किया कि भाई श्रीमान जी आप ये बताइए कि संस्कार मुझे तो पीछा ही नहीं छोड़ संस्कार तो पीछा नहीं छोड़ रहा हम जब चित्तावस्था में थे तभी भी चित्त में संस्कार विक्षित अवस्था में तभी भी संस्कार जब और, जो था, जो था, क्या में क्या कहते हैं हमने कोशिश किया साधना करके साधना करके कोशिश किया कि जो है कि संस्कार को हटा दे तो हमने जब एकाग्र अवस्था हुई जब वैराग्य हुआ जब अपर वैराग्य हुआ जब वशीकार संज्ञा वैराग्य हुआ तो उस वैराग्य से हमने जो है क्षिप्त मूल विक्षिप्त वृत्तियों को हटाया तो उससे संप्रज्ञान समाधि की प्राप्ति हुई तो संप्रज्ञान समाधि की प्राप्ति होने से फिर उससे जो संस्कार हुआ तो उस संस्कार को जो है निरोधक हमने जो असंप्रज्ञान समाधि लगाया तो वह उसका संस्कार समाप्त हो गया उसके संस्कार का क्षय हो गया उस संस्कार का वो मैंने बांध दिया परंतु ये है कि अभी भी संस्कार है चित्र में अभी भी संस्कार है समाधि के प्राध भी संस्कार है ये कैसे ये क्या संस्कार तो असंप्रजन समाधि में संस्कार में समाप्त हो जाना चाहिए था तो कह रहे हैं कि नहीं भाई उसमें भी संस्कार है परंतु पता कैसे चलेगा तो अनुमान से पता चलेगा कि उसमें भी संस्कार है क्यों वो देखो निरोध स्थिति काल क्रमानुभवे निरोध चित्त कृत संस्कारास्ति संस्कारास्तित्व अनुमेयम बोल रहे हैं कि देखो निरोध स्थिति मैने निरोध स्थिति निरोध स्थिति का मतलब क्या हुआ जी अर्थात हम जब है संप्रज्ञात समाधि से जंग जो संस्कार है उस संस्कार का जब हम निरोध किया तो निरोध एकदम निरोध हो गया अब निरोध हो गया तो निरोध की जो स्थिति बनी हुई है निरोध की समाधि की स्थिति असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति या निरोध की स्थिति एकदम अर्थात वह रितंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार का निरोध रोकना तो वह जो रोकना है वह जो रोकना है वह रोक जो दिया तो स्थिति जो बनी तो निरोध स्थिति का जो काल है अर्थात वह जो काल है वो जो टाइम है अब हमने जब शुरू शुरू में प्रारंभ प्रारंभ में हमने क्या किया हम जब असंप्रदाय समाधि की ओर उन्मुख हुए तो असंप्रज्ञान समाधि की ओर जब उन्मुख हुए योगी जब असंप्रज्ञान समाधि की ओर बढ़ा तो उस समय पहले दिन जो है दस मिनट तक वह निरोध स्थिति रहा नितंभरा प्रज्ञा का जो निरोध है जब रोक दिया तो वो निरोध की जो स्थिति है वह दस मिनट तक रहा फिर उसका प्रैक्टिस किया तो दूसरे दिन जो है बीस मिनट ऐसे करते करते लंबे काल तक निरोध की स्थिति रहा तो निरोध की स्थिति का जो काल है निरोध स्थिति है इस निरोध स्थिति का जो समय है उस समय का जो क्रम है उस क्रम के अनुभव से हमें पता चला कि भाई आज जो है दस मिनट तक निरोध की स्थिति रही है अब कल हमने किया 20 मिनट तक तो फिर दूसरे तीसरे दिन जो करेंगे तो भाई 20 मिनट तक हमें निरोध की स्थिति रही तो चित्त के निरोध संस्कार है ना ये अनुमान किया जाता है कि इतने काल तक हुआ तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो काल के क्रम का जो अनुभव है निरोध की स्थिति के समय काल के क्रम का जो अनुभव है इस अनुभव से ही अनुमेय है निरोध चित्त कृत संस्कार के अस्तित्व मैं निरोध चित्त निरोध चित्त कृत संस्कार अर्थात ऐसा चित्त जो निरोधावस्था निरोध चित में है निरुद्ध जो चित्त है जिसमें नितंबरा प्रज्ञा का भी निरोध हो गया है इस निरोध चित्त जो रूप जो चित्त है इससे उत्पन्न जो संस्कार का अस्तित्व है ऐसा अनुमेय है अनुमान किया जाता है क्यों उसमें हेतु दिया कि निरोध स्थिति के काल के क्रम का अनुभव कि पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट एक घंटा तक हमारे चित्र की निरोध स्थिति रही निरुद्ध रहा ये अनुमेय है ये संस्कार समझ गया जी ये संस्कार जो है व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाने वाला है यही नहीं प्रज्ञा प्रज्ञाध का संस्कार भी मोक्ष की ओर ले जाता है वह तो संसार में भोग दिलाता कौन है वह तो का जो संस्कार है उससे जो, जो उत्पन्न संस्कार है वह तो भोग कराता है यह बोलते है संप्रज्ञात समाधि और असंत्र ज्ञात समाधि वाला जो संस्कार है वो तो हमें क्ष की ओर ले जाने वाला होता है तमिल्गेर? आगे करें कि व्यस्थान निरोध समाधि प्रभव कैवल्य भागी यही संस्कार चित्स प्रकृत अवस्थ अवस्थ अवस्थितायाम प्रबिलीय बोल रहे हैं कि ये जो है संस्कार है तो संस्कार को तो नष्ट तो होना चाहिए ना ठीक है मोक्ष की ओर ले जाने वाला संस्कार है तो ये निरोधक जो संस्कार है असंप्रज्ञात समाधि के कारण असंप्रज्ञात समाधि में जो उत्पन्न संस्कार है वह संस्कार का भी नाश होना चाहिए तभी तो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो नष्ट होता है तो कैसे बोलते है निरोध समाधि प्रभव सह बोलते विथान का निरोध करने वाला समाधि से उत्पन्न जो संस्कार है तो अर्थात विन यहाँ पर विथान का मतलब लेना है जैसे जैसे संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से क्षिप्त मुह और विक्षिप्त अवस्था में जो वृत्तिया उत्पन्न होती है जो संस्कार उत्पन्न होता है वह विस्थान वृत्ति और वित्थान संस्कार है है कि नहीं जी? ये ऐसे ही असंप्रज्ञा समाधि की अपेक्षा से असंप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से संप्रज्ञा समाधि वित्थान समाधि है और उससे उत्पन्न जो संस्कार है वह भी विथान संस्कार है तो यहां पर वित्थान का मतलब है वह संप्रज्ञात समाधि में उत्पन्न जो प्रज्ञा है उत्पन्न जो संस्कार है वो तो वित्थान को रोकने वाला तो वित्थान मैने अर्थात समाधि प्रज्ञा को रोकने वाला निरोध मने रोकना तो निरोध रोकने वाला जो समाधि वह कौन सी समाधि सम्रज्ञल समाधि संस्कार को मान विान जो संस्कार है से उत्पन्न जो संस्कार है उस संस्कार को रोकने वाली रोकने वाली रोकने वाला समाधि रोकने वाला समाधि हिंदी में समाधि शब्द स्त्रिंग होते रोकने वाली समाधि संस्कृत में पुमलिंग होता है तो ये विथान संस्कार को रोकने वाला समाधि से उत्पन्न उस समाधि से उत्पन्न संस्कार है असंप्रजात समाधि से तो रोकने वाला समाधि या असंप्रजात समाधि तो उस असंप्रजात समाधि से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार है कौन से संस्कार है कैबल्य भागी कैबल्य दिलाने वाला कैबल्य भाग वाला कैवल्य अंश भाग माने अंश कैवल्य अंश वाला कैबल्य भाग वाला कैवल्य को प्राप्त कराने वाला कैबल्य दिलाने वाला कैवल्य संबंधी ये समर्थ हुआ तो कैवल्य संबंधी कैबल्य को दिलाने वाले संस्कारों के साथ स्व के युग में के साथ चित्तम जो चित्त जो है स्वश्याम प्रकृत अवस्थितायाम जो स्व श्याम प्रकृत मैने उस स्व मैंने ये जो चित्त का जो चित्त की जो अपनी प्रकृति है तो चित्त की प्रकृति क्या है चित्त की प्रकृति है अहंकार अहंकार की प्रकृति है बुद्धि तो ये सब जो है चित्त के अंतर्गत ही आ गए तो इस चित्त के जो प्रकृति है वह प्रकृति है सतर्जस्तम समझ गए तो चित्त की जो प्रकृति है उस चित्त की चित्त की प्रकृति तमस जो अवस्थित है सत्व रजस्तमस जो स्थित है प्रकृति अवस्थित अवस्थित जो चित्त थी अपनी चित्त की प्रकृति में प्रवीलिये लीन हो जाता है उसमें विलीन हो जाता है उस कारण में चला जाता है समझ गए जी तस्मात संस्काराश चित्तस अधिकार विरोधीनो न स्थिति हेतु इसीलिए वे जो संस्कार है वे जो संस्कार है कौन से संस्कार अर्थात असंप्रज्ञात समाधि जन्म जो संस्कार है समझ गए जी आपके से वही लेंगे कि चित्त अधिकार चित्त के अधिकार का विरोधी होते हैं न स्थिति हेतु स्थिति के हेतु नहीं होते बंधन के हेतु नहीं होते है भोग दिलाने के हेतु नहीं होते वे संस्कार समझ गए हाँ जी ये निर्वीज समाधि से उत्पन्न जो संस्कार हैं, वे संस्कार चित्त के अधिकार के विरोधी है विरोधी नोधी है न स्थिति हेतु स्थिति के हेतु नहीं है बंधन के हेतु नहीं है भोग में प्रवृत्त कराने के कारण नहीं है यारम कैवल्य भागीय संस्कार ही, ही चित्तम विवर्तते बोल रहे पुरुषा स्वरूप प्रतिष्ठो स्वरूप मात्र प्रतिष्ठो अतः शुद्धम उक्तम इतुचते बोलते हैं कि भाई वह स्थिति का हेतु नहीं है बंधन का कारण नहीं है वे संस्कार निरो, निरोधक संस्कार निरोधक संस्कार बंधन के कारण नहीं है आ, बल्कि ये चित्त के अधिकारी के विरोधी हैं। तो इसे क्या हुआ तो जिसलिए जिस हेतु से अवसत अवस्थिता अधिकार चित्तम अर्थात समाप्त हो गया है अधिकार जिस चित्त का जिस चित्त का अधिकार भोग दिलाना भोग में प्रवृत्त कराना अधिकार समाप्त हो गया है वह चित्र कैबल्य भागी संस्कार कैबल्य को दिलाने वाले जो संस्कार है कैवल्य को प्राप्त कराने वाले जो संस्कार है कैवल्य भाग वाले जो संस्कार हैं उन संस्कारों के साथ निवर्तते समाप्त हो जाता है मैंने हाँ। वह चित्र संस्कार ही समाप्त हो जाता है यार चित्त भी संस्कार समाप्त हो जाता है जैसे मान लो कि कैसे समाप्त हो जाता है संस्कार भी चित्त के चित्र संस्कार समाप्त हो गया जैसे क्या है? अब ही नहीं तो चित्त समाप्त हो गया अब जैसे मान लो की कोई पत्थर है अब पत्थर में कुछ खुदा हुआ है जैसे पत्थर में खुदा हुआ है कि किसी ने बिल्डिंग बनाया अपने माता पिता के नाम से आश्रम में नदी में टेंपल में या आपके टेंपल में अब उसमें आपने पत्थर में खुदाई करके लिख दिया कि इस व्यक्ति ने अपने माताजी के इस में ये इस ये ये पत्थर लगवाया माने सॉरी मंदिर बनवाया या इस तरीके से कमरा बनवाया हाँ। तो अब यह सपोज जब कल्पना कीजिए कि जिसको बनाया वो वो जो है धोखा से फूट गया या किसी तरीके से फूट गया वो चूर चूर हो गया तो जब चूर चूर हो गया तो तो जो लिखा हुआ था वो भी साथ साथ में चूर चूर हो जाता है कि नहीं बिल्कुल तो ऐसे ही जब क्या है संस्कार भी जब अवसर जब चित्तकार जो संस्कार है बंधन दिलाने वाले जो संस्कार हैं वह जब संस्कार ही जब समाप्त हो गया तो संस्कार के साथ साथ चित्त भी संस्कार समाप्त हो गया तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं जब चित्त ही समाप्त हो गया तो उसका संस्कार भी निरोधक संस्कार भी समाप्त हो जाएगा समझ जी। इसलिए कहें समाप्त जिस हेतु से जिसलिए अवसा अवसिताधिकारम चित्तम समाप्त चित्त जिसका अधिकार समाप्त हो गया है तो अवसिताधिकार चित्त अविचार वाले जो चित्त है वह कई बड़ी भागीय संस्कारों के साथ ही विनिवर्तते हट जाता है ये का वर्णन कर रहा है मुक्ति अवस्था का कि मुक्ति अवस्था की बात है कि उस समय संस्कार भी समाप्त हो गया और चित्त भी समाप्त हो गया तस्मिन निवृत्त तो बोल रहे हैं कि वह उस चित्त के निवृत्त हो जाने पर भागी भागीय संस्कारों के साथ जो चित्त है उस चित्त के हट जाने पर पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठा स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा स्वरूप प्रतिष्ठा स्वरूप में चित्त का जो अपना स्वरूप है उसमें वह प्रतिष्ठित हो जाता है स्वरूप पीछे जो पढ़ाया गया था कि कितना माने अर्थात जब चित्त की वृत्ति निरोध हो जाती है तो चित्र की मतलब क्या हुआ चित्त की वृत्तिया निरोध होने का मतलब हुआ कि जब जब आत्मा अपने स्वरूप में है और आत्मा अना क्या बोलते हैं कि उसमें से चित्त की वृत्तियां निरोध हो गया तो जब संप्रज्ञात समाधि की भी जो वृत्तियां है एकाग्र अवस्था की जो क्षिप्त एकाग्र इन चारों अवस्थाओं की जो वृत्तियां हैं संप्रजात में तो उसका तो निरोध हो ही गया था और संप्रज्ञात समाधि का भी जो वृत्तियां हैं इसके निरोध हो जाने पर जब निरुद्ध हो जाता है तो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है हालांकि अपने स्वरूप में अवस्थित तो जो है संप्रजात समाधि में ही हो जाता है और, और दोनों कार्य हो जाएगा तथा तब अर्थात चित्र की वृत्ति निरोध हो पर जब संप्रज्ञात समाधि में चित्र की वृत्ति निरोध हुई तो कैबल्य नामक जो जब निरोध चित्त की वृत्तिया जब निरुद्ध हुई जब उसको रोक दिया गया चित्त के वृत्तियों को तो उस समय आनंदानुगत समाधि सॉरी अस्मितानुगत समाधि में अस्मी में ज्ञान होता है खुद का ज्ञान होता है वहां पर तो कदा चित्त वृत्ति में वो भी ले लेंगे और असंप्रजात समाधि में जो है असंप्रजन समाधि में निरोधक जो मैंने था वह जो संस्कार है प्रज्ञाकृत जो संस्कार है वह भी या उसके प्रज्ञा संस्कार आसा, समाधि का भी जब निरोध हो जाता है उसका भी जब निरोध हो जाता है तब जो है समाधि पुरुष जो है स्वरूप प्रतिष्ठित होता है परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है तस्वीर निवृत्त और उसके निवृत्त हो जाने पर अर्थात कई भागीय संस्कारों के साथ साथ चित्त के निवृत्त हो जाने पर अब चित्र तो रहा तो ही नहीं चित्त तो नष्ट हो गया है तो अब क्या हुआ पुरुष स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा इसलिए कहते शुद्धम उत्तम उस समय आत्मा युगम शुद्ध है शुद्ध है बुद्ध है वह चेतन है दर्शित विषया है अप्रति संक्रमा है है इत्यादि का जो है बोध हो है ये शुद्धम उक्त सुने स्वरूप में जब पुरुष स्वरूप ऐसा कहा जाता है सांख्य योग शास्त्र समाधि पाद प्रथम हा। पातंजल योग शास्त्र समाधि पाद जो है प्रथम पाद है समाप्त हुआ कम्प्लीट हो गया अब जो है अगले पाठ में हम जो करेंगे जो द्वितीय पाठ करेंगे साधन पाठ इसमें तो कोई प्रश्न को पूछे नहीं तो मंत्र पाठ करते।, मंत करते हैं मंत्र पाठ करते हैं पूर्ण पूर्णा पूर्ण पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्ण पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमस्ते नमस्ते